जो बूढ़ा करता है वो हमेशा सही होता है। एक वक्त की बात है गांव में पुराना फार्म हाउस था। उसकी घास की छत पर कई किस्म के पौधे उगे हुए थे। अंदर रहते थे बुजुर्ग कास्तकार मिया बीवी। वो बहुत गुरबत में जीते थे। उनका घोड़ा ही उनकी कमाई का एक जरिया था। ये मिया बीवी तिजारतकारों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 जो मेरा बुढ़्धा करता है, वो हमेशा सही होता है. बुढ़्धा अपने घोड़े के साथ निकल पड़ा. मेले के लास्ते में, एक दूध वाले का घर पाड़ता था. ओ, हे, वहाँ, ये तो इतना सारा दूध है. Mm. हाँ, शैद हो.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 ये सौदा करके वो बोला खुशी-खुशी मेले की जानिब रवाना हो गया। जब वो फाटक से दाखिल होने वाले लंबी कतार में खड़ा था, कैसे हो हैरी? हादाब! तुम उदास क्यों हो मेरे दोस्त? मैं। याद है वो तंदरुस्त गाएं जो मेरे पास थी? मेरी बीवी ने मुझसे कहा था कि उसका सौदा कर लूँ किसी फायदेमंद उसने मुझे दोबारा भेजा किसी बेहतरीन चीज को लाने के लिए। मुझे इल्म नहीं कि मुझे अच्छा सौदा मिलेगा भी या नहीं। बस इतना ही। तुम खुश हो मेरे दोस्त। मैंने अभी-अभी अपने घोड़े का सौदा एक गाय के बदले किया है। और जब मैं सोचता हूँ कि मेरे ख्याल से मेरी बीबी को भेड़ बहुत पसंद �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 कब से हमारे तीन अंडे इनके लिए कम पड़ गए हैं? वो महादर्मा, आपकी तबियत तो ठीक है? अल्लाह रहम करे, मुझे कब सुकून मिलेगा? पहले मैं परेशान होती हूँ काऊए के काऊ काऊ से, फिर गाय के सम्हालने से, फिर घोड़े के हिन हिनाने से, फिर बदाक के बगबग से जी का और अब ये पुराना चिल्लाते हुए जा � ओह मैं चिल्लाना नहीं चाहता था रुको क्या मैं चिल्लाया मेरा मेरा मतलब है आप इतनी महोत्सर्ग खातून लग रही हैं तो कोई आप पर क्यों चिल्लाएगा बताइए मैं मुआफ़ी चाहूँगा अगर मैंने ऐसी खता की हो पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इतनी नाखुश क्यों हैं मेरी बदक ने आज तीन अंडे दिए और मुझे इसके एवज में चाहिए थे एक डजन सेब और इनका बयान है कि इतने अंडे काफी नहीं हैं कब से तीन अंडे काफी नहीं हुए ओ इस बत्तख ने आज तीन अंडे दिए <laughs> ये तो अजूबा है इस बत्तख को हासिल करना किसी की भी खुशकिस्मती होगी मुझे इल्म है अब मैं यहां खड़े-खड़े तुमसे बात करते हुए ऊब गई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 हम्म hmm, ये तो एक बहुत ही हैरतअंगेज सादा है। अगर तुम्हें मेरी बदक इतनी पसंद है तो फिर मैं तुम्हारी भीड़ ले लूँगी और अपनी बदक दे दूँगी। सादा तय हो गया। हालाँकि बूढ़े आदमी ने अपनी भेड़ खो दी वो उस चिल्लाने वाली औरत से कहीं ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। जब अँधे एक मुर्गी से गुफ्तगू करते देखा। वो बहुत बदतमीज़ था। तुम क्या लोगी मुझे एक अंडा देने के लिए? तुम मेरे पास कई सालों से हो, लेकिन तुमने मुझे फिर भी एक अंडा तक मुहाया नहीं कराया। बताओ, बताओ, बताओ! क्या ये मुर्गी समझ जाएगी जो तुम कह रहे हो? <laughs> अच्छा मजाक कर लेते हो महोतरम? क तुम्हें ये मुर्गी खूबसूरत लगती है। यकीनन तुम्हारे जिंदगी में मसलात होंगे। <laughs> मसले तभी मसले होते हैं अगर तुम सोचते हो कि वो मसले हैं। दुरुस्त फरमाएं आप क्या चाहते हैं? तुम इस मुर्गी से परेशान लगते हो? क्या एक बतख हासिल करके तुम्हें खुशी होगी? मैं अपनी बतख की अदला बदली तुम्हा� ओ हां बिल्कुल मेरी बीवी ने मुझसे आज फायदे का सौदा करने को कहा था तुम्हारी बीवी को क्या यह फायदेमंद लगेगी यकीनन वो मेरे पेशानी को चूमेगी और कहेगी जो मेरा बुड्ढा करता है वो हमेशा सही होता है ओ खैर फिर मैं इंकार करने वाला कौन होता हूं बूढ़े आदमी ने वो मुर्गी ली और घर की जानिब तुम्हें अच्छे से पेश आना होगा। मुझे चिल्लाना पसंद नहीं। मुझे भूख लगी है। इसकी हॉट चॉकलेट में छह मार्शमेलोस हैं और मेरी में पांच। ये सब क्या है? ये नाइन है। ए, पर हुसूर हमारे पास सिर्फ इतने ही मार्शमेलोस बचे थे। आ, हा, हा, हा, हा, हा। ये मसला हमारा नहीं है. क्या मैं मदद कर सकता हूँ? अब तुम दोनों के पास पांच-पांच हैं. <laughs> ये सही है. इसने यकीनन हमारा मसला हल कर दिया. ए तुम वहां क्या कर रहे हो डेव? चलो उठो और ये कबाड़ा साफ करो. यह तुम्हारी गलती है मेरी तब देखो और इस बोरे के साइज को देखो मुझे इसे घसीट के ले जाना नहीं चाहिए यह बोरा मुझे घसीटेगा चलो भी तुम नमकुल बोरे ओ इस बोरे में तुम्हारे पास क्या है सड़े हुए सेप उन्हें फेंकने की जरूरत है ओ ओ मुझे अभी-अभी याद आया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 آج پورے دن میں یہ سب سے مزاکیا بات میں نے سنی ہے سنو بڑھے آدمی تمہیں اس مرگی کو تھوڑے پیسوں کے لیے بیچنا چاہیے سڑے سیبوں کا بورا نہ تمہارے لیے کوئی خوش قسمتی لائے اور نہ ہی کوئی خوشی پر پیسہ ضرور یہ لا سکتا ہے اوہ پر لگتا ہے تمہارے پاس بہت پیسے ہیں اور پھر بھی تم نہ خوش تھے ایک مارشمیلو کے لیے وہ ایک ایکسرا مارشمیلو کھانے کے لیے مجھے और फिर भी इसने तुम्हें खुश कर दिया। मुझे नहीं लगता कि पैसे कैसे खुशी ला सकता है या दे सकता है, पर हाँ ये सड़े सेबों का बोरा यकीनन दे सकता है। नामुमकिन। मुझे तुम पर यकीन नहीं होता। हम्म, मुझे इल्म है। चलो एक शर्त लगाते हैं। एक शर्त? जानते हो? एक शर्त?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 मैं समझ गया। अगर मैं हारता हूँ तो तुम ले सकते हो इन सड़े हुए सेबों का बोरा। <laughs> सौदा पक्का, सौदा पक्का। शाहर घर वापस आया इन दो अंग्रेज आदमियों के साथ। उसकी बीवी ने खुशी-खुशी इन मेहमानों का इस्तेमाल किया। तुम्हारा दिन कैसा रहा आजीज़ा? ओह, ये अजीब था।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 मेरे عزیز वो बिचारे गाय उस बोरे में क्यों हैं ओह नहीं नहीं मेरे पास गाय नहीं है मैंने उसका सौदा भेड़ के बदले कर लिया ओह कितना अच्छा ख्याल है उसकी ऊन हमें सर्दियों में गर्म रखेगी पर भेड़ बोरे में सांस कैसे लेगी नहीं नहीं मेरे पास भेड़ नहीं है मैंने उसका सौदा एक बत्तख के बदले कर दिया एक बत्तख और भी बेहतर अपनी पड़ोसियों से मैं बदक के लिए खाना मांग सकती हूँ अरे उसकी जरूरत नहीं मैंने बतख का सौदा मुर्गी से कर लिया। ओह, तुम हर बात का तोड़ सोच लेते हो। अब हमें अंडे मिल सकते हैं। पर किसी जानवर को बोरे में नहीं रखना चाहिए। चलो मैं ले नहीं जा... नहीं आजीजा, मैंने उस मुर्गी का सौदा सड़े सेबों से भरे एक बोरे से कर लिया। ये अंग्रेज बेताब हो रहे थे, बूढ याद था हमारा वो पुराना सेब का दरख्त है ना तुम्हें याद है मैं कितनी रोई थी जब वो मुरझा गया था और मैंने उस अंतिम सड़े हुए सेब को कितना संभाल कर रखा था जो उसने हमारे लिए छोड़ा था ओ, मैं उस मिसेस एडिक्शन को दिखाऊंगी उसके पास एक सड़ावा सेब भी नहीं था ना मेरे पास उनके लिए एक ब <laughs> मुझे इल्म था कि जो मेरा बुढ़ा करता है वो हमेशा सही ही होता है। उन अंग्रेज आदमियों ने अपना वादा निभाया। उन्होंने उस कास्तकार मिया बीवी को सौ सोने के टुकड़े पकड़ा दिए और उन्हें हाथ हिलाकर अलविदा कहा। बेचारे मिया बीवी, उन्होंने घोड़ा खोदिया, एक गाय, एक भेड़, एक बदक, एक